जपा जाप संबंधी सदगुरु ओषो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक अनहद भी मरी जाए, भाग भगवान श्री कबीर साहब के इस दोहे का भावार्थ समझाने की अनुकंपा करें सुन मरे अज मरे अन राम सने ही नाम कह कबीर समझाए राम सने ही नाम कह कबीर समझा जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद कब बड़ा क्रांतिकारी वचन बुद्धों को भी चौंका दे सुन मरे अजपा मरे अनध मर जाए राम सने ही ना मरे कह कबीर समझाए वेद कुरान बाइबल सब चौंक जाएंगे कबीर खतरनाक है सत्य को कहने की उनकी आकांक्षा इतनी प्रबल है कि बिना चिंता किए बिना सोचे कि किन हितों को आंच लगेगी वो सीधी बात कह देते वो कहते हैं शून्य मरे बौद्धों ने कहा है जब तुम शून्य को पालोगे तब पा लिया जब तुम शून्य हो जाओगे शून्य की अनुभूति होगी तब पा लिया कबीर कहते हैं शून्य भी मरेगा अज्जूपा मरे नानक ने कहा है सिख मानते कि जब अजपा की उपलब्धि हो जाएगी ऐसा जब मिल जाएगा जो तुम नहीं करते जो अपने आप हो रहा है ओंकार का नाद वेदों ने जिसकी गरिमा गाई है, जिसको नानक ने कहा है एक ओंकार सतनाम कबीर कहते हैं अजपा मरे वो अजपा भी मरेगा अनहद हु मर जाए जिसको सूफियों ने अनहद कहा है जिसकी कोई हद नहीं अनहद हसीन उसका अनुभव हो गया सब हो गया कबीर कहते हैं अनहद हु मर जाए ये सब मरेंगे राम सने ही ना मरे सिर्फ जिसने प्रेम को पा लिया परमात्मा के वही नहीं मरता कह कबीर समझाए इसे थोड़ा समझना चाहिए क्योंकि ये वक्तव्य बड़ा गहन है बड़ा विद्रोही वक्तव्य क्या अर्थ है? सुन मरे अजपा मरे अनधु मर जाए क्योंकि शून्य का भी अनुभव होगा ना तुम शांत हुए तुम समाधिस्थ हुए तुमने जाना कि परम शून्य हो गया सब शून्य भी अनुभव होगा तुम तो अलग होगे जानने वाला अलग होगा जो जाना जा रहा है वो अलग होगा शून्य भी एक विषय होगा जानकारी का कौन जानेगा कि शून्य हो गया कौन पहचानेगा कि शून्य हो गया तुम पहचानने वाले दूर ही खड़े रहोगे द्वैत बना रहेगा और जहां तक द्वैत है वहां तक मृत्यु इसलिए कबीर कहते हैं शून्य भी मरेगा परम बुद्धों ने भी वही कहा है बौद्ध संप्रदाय नहीं समझ पाया परम बुद्धों ने भी वही कहाम बौद्ध भिक्षु हुआ लिंची ज्ञान को उपलब्ध हो गया ऐसा उसे लगा शून्य छा गया विचार शांत हो गए कोई मन न रहा भागा हुआ गुरु के द्वार पर आया और उसने कहा कि मैं शून्य हो गया हूं गुरु ने कहा शून्य को भी बाहर फेंका यहां शून्य वगैरह की कोई जरूरत नहीं क्या मतलब है गुरु का वो वही कह रहे हैं जो कबीर कह रहे हैं कह रहे हैं जो भी अनुभव है उससे तो तुम पृथक प्रतक हो पृथकता है तो द्वैत है द्वैत है तो अभी अभी वो वक्त नहीं आया जब तुम कह सको ब्याह चले अविनाशी अभी, अभी वो वक्त नहीं आया अभी फासला कायम सुन है और तुम हो जानने वाला है और जाना जाने वाला है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सुन मरे अजपा मरे कौन सुनेगा ओंकार के नात को तुम ही सुनोगे माना कि अब बाजार का शोरगुल मिट गया अब बाजार की सोरगुल की जगह अजपा का ओंकार नाद हो रहा है परम ध्वनि बज रही है। मगर कौन है जानने वाला तुम अभी भी पृथक हो अनहद हो मर जाए और जो असीम है अगर तुमने जान लिया उसकी भी सीमा हो गई क्योंकि ज्ञान सीमा बनाता है तुमने अगर कहा मैंने असीम को जान लिया तो वो असीम नहीं हो सकता जानना तो सीमित का ही होता है सब अनुभव मर जाएंगे कबीर ये कहता है सब अनुभव मर जाएंगे राम स्ने ही ना मरे सिर्फ प्रेम नहीं मरता क्योंकि प्रेम में प्रेमी तो पहले ही मर जाता है तभी प्रेम पैदा होता है यही गूढ़ इशारा है कि प्रेम की तो पहली शर्त यह कि प्रेमी मर जाए प्रेम की तो पहली शर्त यह है कि तुम मर जाओ प्रेम ही बचे और ऐसी घड़ी आती प्रेम की जब ना तुम होते हो ना परमात्मा होता है सिर्फ प्रेम ही होता है ना तो राम होता है न राम का स्ने ही होता सिर्फ स्नेह होता दोनों किनारे खो जाते हैं सिर्फ बीच की शास्वतधार रह जाती राम स्ने ही ना मरे कह कबीर समझाए जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद कब मरी हो कब भेटी हों पू परमानंद और जिस मरने से सारी दुनिया भयभीत हो कप रही मेरा मन आनंद मैं पुलक हो उठता हूँ ये सोच के ही कि मौत आ रही मैं आनंदित हो उठता हूँ ये सोच के ही मौत आ रही जिसने जीवन के सत्य को पहचान लिया वो आनंदित होगा कि छूट रहा जंजाल कि व्यर्थ का उपद्रव समाप्त हो रहा के बच्चों का खेल जा रहा कि अब मैं उस योग हुआ है जहां से वापस लौटती ना होगी जहां से मैं वापस न फेंका जाऊंगा जीसस ने कहा है एक मछुआ फेंकता है अपने जाल को जल में पकड़ता है मछलियों को छोटी मछलियां जाल से अपने आप निकल जाती बड़ी मछलियाँ पकड़ी जाती जीसस ने कहा कि तुम भी जब तक बड़ी मछली ना हो जाओगे तब तक, तक परमात्मा हर बार जाल फेंकेगा तुम फिर संसार के सागर में निकल जाओगे कबीर कहते हैं, जिस मरने से डरे मेरो मन आनंद, वो जाल परमात्मा का आने वाला है मौत तुम्हें मौत लगती है जीवन का अंत कबीर को मौत लगती है परम जीवन का प्रारंभ तुम डरते हो क्योंकि सोचते हो जीवन अंत होगा कबीर आनंदित थे क्योंकि यही परम जीवन का क्षण जिस द्वार की अनंत जन्मों से प्रतीक्षा की वो मंदिर करीब आ रहा है ये जो शरीर का थोड़ा सा फासला है ये भी गिर जाएगा फिर कोई फासला ना रहेगा जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद कब मरी कब भेंटियों पूर्ण परमानंद कब मरूं और कब मिलन हो मृत्यु मिलन है उनके लिए जिन्होंने जीवन को जाना मृत्यु उनके लिए परम सौभाग्य है मृत्यु की घड़ी ही उनके लिए मिलन की घड़ी है कह कबीर हम ब्याह ही चले मृत्यु उनके लिए मृत्यु नहीं विवाह है मृत्यु उनके लिए परम की पूर्ण की प्रेम की चरम अवस्था है मृत्यु का सारा रूप बदल गया तुम जहां से देख रहे हो मृत्यु को वहां से लगता है सब खत्म हो जाएगा सब समाप्त हो जाएगा और जिसको तुमने सब समझा है वो सपने से ज्यादा नहीं कबीर जहां से मृत्यु को देख रहे हो वहां सबका द्वार खुलेगा व्यर्थ छूटेगा सार्थक का होगा तुम्हें तो मृत्यु अंधेरी रात की तरह मालूम होती कबीर को मृत्यु सुबह शुभ प्रभात की तरह मालूम होती है जैसे जैसे रात घनी हो रही मौत गरीब आ रही वे आनंदित हैं कि सूर्योदय निकट है अगर जीवन को तुम ठीक से जिए तो ठीक से मर भी सकोगे सम्यक जीवन सम्यक मृत्यु का आधार है और सम्यक रूप से जो मर गया फिर उसकी कोई मृत्यु नहीं उस एक बार मरने की कला को खोजो बहुत बार जाल से छूट छूट संसार में तुम गिर गए हो इस बार जब जाल आया परमात्मा का तो तुम इस योग हो जाओ कि चुन लिए जाओ आज इतना